य नम श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितयस्कंध अथ प्रथमोध्याय ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीशोकुवाच री जाने सते प्रश्न कृतो लोकहित नृप आत्मविमत पुंसा श्रोतव्यादिश पर श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुम्हारा लोक हित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने स्मरण करने या कीर्तन करने की है उन सब में यह श्रेष्ठ है आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं श्रोतव्या राजेंद्रपश्यता गृह सु गृह मेधिनाम राजेंद्र जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं अपने स्वरूप को नहीं जानते उनके लिए हजारों बातें कहने सुनने सोचने करने की रहती है निद्रया हे नक्तम व्यवहे नया राजन कुटुंब भरण उनकी सारी उम्र यो ही बीत जाती है उनकी रात दिन या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय पर कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है देहापत्य कलत्रद सुम सस्वपी ते प्रमत्व निधनम पश्य पश्य संसार में जिन्हें अपना समस्त घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है वे शरीर पुत्र स्त्री आदि कुछ नहीं है असत है परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देख कर भी चेतता नहीं तस्त सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य की स्मर्तव्ये भयम्। इसलिए परीक्षित जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्रीकृष्ण ही लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना करना चाहिए सांख्य जन्मलाभ एक निष्ठया नारायण स्मृति मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो ज्ञान से भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे प्राय हरे परीक्षित जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याण में गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं इदम भागवतम नाम पुराण ब्रह्म अदुर्दायद द्वाप द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था ष्ठिपी नयगुण्य उत्तम श्लोक लील घृतार राजर से आख्यान यदीतवान तो राजर मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात बलात्मेरी हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया तद हम ते भी महापौर को भवान तुम भगवान के परम भक्त हो इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा जो इससे इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्न प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है निर्विद्यम इच्छाता परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से कीर्तन करें वरम मुहूर्तम विदितम घटे त्रेय से अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है उससे क्या लाभ सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी दो घड़ी भी श्रेष्ठ है क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है खटवांगो नाम राजयुष मुहूर्ता सर्व मुत्सृज्य गतवान भयम् हरिम राजर्सि खटवांग अपने आयु की समाप्ति का समय जानकर दो घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए तवा उपकल्प सर्वता परिचित अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि सात दिन की है इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो अंत काले तो पुरुष आगते चतम मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शास्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले गृहात प्रव्रजिधीर पुण्यतीर्थ जलाुत शुचो विभित आसीनो विधवत्ता धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षर परम मनोजेम तत्पश्चात परम पवित्र इन तीन मात्राओं से युक्त प्रणों का मन ही मन जब करे प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणों को न भूले निेद से भ्यो क्षान मनसा बुद्धि सारथी मन कर्मिरा सुधाम बुद्ध की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए तथा ध्या अभ्योन्न नचे तथा मनो निर्विषयम युक्त तथा किंचन न परम तत्परम विष्णु मनो यती स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तलीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही न हो वही भगवान विष्णु का परम पद है जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़ मन आत्मन येद धारण धीरो हंति या तत्कृतम बलम यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं धैर्य के साथ योग धारण के द्वारा उसे वस्म करना चाहिए क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है यस्याम संधार्य आसु संप्योग आश्रय भद्रमी क्षत धारण स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगल में आश्रय भगवान को देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है यथा संधारते धारना यत्र सम्मता राज मनोमलम परीक्षित ने पूछा ब्रह्म धारा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना जाता गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है श्री शुकवाचित्वासो श्री सुखदेव ने कहा परीक्षित आसन श्वास आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्ध के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए यम स्थविष्टस्य स्थिष्टीय येदम दृश्यतेव्यम भव यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था है या होगा सबका सब, सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है अंडकोशे शरीर वैराज पुरुषो योशो भगवान धारणा धारणाश्र जल अग्नि वायु आकाश और प्रकृति इन सात आवरणों से घिरे हुए इस महांड शरीर शरीर ब्रह्मांड में जो विराट पुरुष भगवान है वे ही धारणा के आश्रय हैं उन्हें की धारणा की जाती है पाताल में ती पादूलम पठंती पाठ प्रपदे महातल विश्वास पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं उनकी एड़िया और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ एणी के ऊपर की गाठे महातल है उनके पैरों के पिंडे तलातल हैं। द्वे जानुढ़लम शिव वितलम् चातलम् च विश्वमूर्तेदीतल चा। तहिपते नभस्तल नाभिरो गृहती विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघे वितल और अतल हैं पेणु भूतल हैं और परीक्षित उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं उथलम ज्योतिरणीकमस्य गृभावनम वै जलो तपोर राटीम विदुरादिपुंस सत्यम तुशा निशसषण आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक गले को महरलोक सुख मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है इंद्रादय बाहव आहुरुस्त्रा कर्ण उदि सहस्रोत्र अमूष्य शब्द ना सत्यद्रो परम से ना से गंधो मुखमग्निवृद्ध इंद्रादि देवता उनकी भुजाए हैं दिशाएं कान और शब्द श्रवणेन्द्रीय हैं दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं गंध घन्द्रीय हैं और धकती हुई आग उनका मुख है जो रक्षणी चक्ष भूत पतंग पक्षमा विष्णो एव परमेश भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है दोनों पल के रात और दिन हैं, उनका भ्रुविलास ब्रह्मलोक है तालु जल है और जीव रस है छंदात शिरो दृष्टा दृष्टाजमा स्नेह कलासोजनोन्माद करी चमा जाम दुरंत यदपांग, यदपांग वेदों के भगवान का ब्रह्म और यम को दाढ़े सब प्रकार के स्नेह दात है और उनकी जगन माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं या अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है व्रीडोत्तरोषोधर एवलोभ धर्म स्तनो धर्म पथोस्य पृष्ठ कस्त मेढ़ मित्रौद्रा गिरीजो संघाः लज्जा ऊपर का ओठ और लोभ नीचे का ओठ है धर्म स्थन और अधर्म पीठ है प्रजापति उनके मुतेन्द्रिय हैं मित्रा वरुण अंडकोश है समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हड्डिया है नद्योस नाथ रूहारी मही रुहा स्वाम गतिर्वय कर्म गुण प्रवाह राजन विस्मृति विराट पुरुष की नाड़िया नदियां हैं। वृक्ष रोम है परम प्रबल वायु श्वास है काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है विदुराम वासस्तु चंद्रमा सर्विकारोशित बादनों को उनके केस मानते हैं संध्या उन अनंत का वस्त्र है महात्माओं ने अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है विज्ञान महिमा मनंती सर्वात्मतरण गिरत्र आश्वास तर सर्वे मृगा पथ वह श्रेदेश महत्त्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं घोड़े खच्चर ऊंट और हाथी उनके नख हैं वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटि प्रदेश में स्थित हैं वित्त व्याकरणम विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारणापसर स्वर स्मृतिरंसुर कवीर्य तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है गंधर्व विद्याधर चारण और अप्सराएं उनके सरद आदि स्वरों की स्मृति है दैत्य उनके विर्य हैं ब्रह्मान छत्रभुजो महात्मा विडूर रंघ्री श्ण वर्ण नानाभिधा गणोपन्नो द्रव्यात्मक कर्म विधान योग ब्राह्मण मुख है क्षत्रि भुजाएं वैश्य जंघाएं और शुद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं यान विग्रहशि या कथित तो मयाते संधार्यते मन स्वुद्या परीक्षित विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है सो मैंने तुम्हें सुना दिया इसी में मुमुख्य पुरुष बुद्ध के द्वारा मन को स्थिर करते हैं क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है सर्वधे वृत्य अनुभूत आत्मा स्वप्न आत्म जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतरयामी परमात्मा भी एक ही है उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह आसक्ति जीव के अध:पतन का हेतु है ये श्रीमदभागते महापुराणे पारमहस्याम सहितायाम द्वितीय स्कंधे महापुरुष संस्थान वर्णे प्रथमोध्या